भारतीय व्याख्यान कलकत्ता अभिनंदन का उत्तर स्वामी जी जब कलकत्ता पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत बड़े जोश खरोश के साथ किया शहर के अनेक सजे सजाए रास्तों से उनका बड़ा भारी जुलूस निकला रास्ते के चारों ओर जनता की जबरदस्त भीड़ थी जो उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थी उनका औपचारिक स्वागत एक सप्ताह बाद शोभाजार के स्वर्गीय राजा राधाकांत देव बहादुर के निवास स्थान पर हुआ जिसका सभापतित्व राजा विनय कृष्ण देव बहादुर ने किया सभापति द्वारा कुछ संक्षिप्त परिचय के साथ स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित मानपत्र एक सुंदर चांदी की मंजूषा में रखकर भेंट किया गया सेवा में श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी प्रिय बंधु हम कलकत्ता तथा बंगाल के अन्य स्थानों के हिंदू निवासी आज आपके अपनी जन्मभूमि में वापस आने के अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करते हैं महाराज आपका स्वागत करते समय हम अत्यंत गर्व तथा कृतज्ञता का अनुभव करते हैं क्योंकि आपने अपने महान कर्म तथा आदर्श द्वारा संसार के भिन्न भिन्न भिन भागों में केवल हमारे धर्म को ही गौरवान्वित नहीं किया है वर्णन हमारे देश और विशेषतः हमारे बंगाल प्रांत का सिर ऊँचा किया है सन अठारह ईस्वी में शिकागो शहर में जो विश्व मेला हुआ था उसके अंतर्भूत धर्म सभा के अवसर पर आपने आर्य धर्म के तत्वों का विशेष रूप से वर्णन किया आपके भाषण का सार अधिकतर श्रोताओं के लिए बड़ा शिक्षा प्रद तथा रहस्य करने वाला था और ओज तथा माधुर्य के कारण वह उसी प्रकार हृदयग्राही भी था संभव है कि आपके उस भाषण को कुछ लोगों ने संदेह की दृष्टि से सुना हो तथा कुछ ने उस पर तर्क वितर्क भी किया हो परंतु इसका सामान्य प्रभाव तो यही हुआ कि उसके द्वारा अधिकांश शिक्षित अमेरिकी जनता के धार्मिक विचारों में क्रांति हो गई उनके मन में जो एक नया प्रकाश पड़ा उसका उन्होंने अपनी स्वाभाविक निष्कपटता तथा सत्य के प्रति अनुराग के वश हो अधिक से अधिक लाभ उठाने का निश्चय किया फलतः आपको विस्तृत सुयोग प्राप्त हुआ और आपका कार्य बड़ा बड़ा हो गया अनेक राज्यों के भिन्न भिन्न शहरों से आपके पास निमंत्रण पर निमंत्रण आते रहे और उन्हें भी आपको स्वीकार करना पड़ता था कितने ही प्रकार की शंकाओं का समाधान करना होता था प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था लोगों की अनेक समस्याओं को हल करना पड़ता था और हम जानते हैं कि यह सारा कार्य आपने बड़े उत्साह एवं योग्यता तथा सच्चाई के साथ किया इस सब का फल भी विचारार्थी चिरस्थाई ही निकला आपकी शिक्षाओं का अमरीकी राष्ट्रमंडल के अनेक प्रबुद्ध क्षेत्रों पर बड़ा गहरा और असर पड़ा था और उसी के कारण उन लोगों में अनेक दिशाओं में विचार विनिमय मनन तथा अन्वेषण का भी बीजारोपण हुआ अनेक लोगों की हिंदू धर्म के प्रति जो प्राचीन गलत धारणाएं थीं वे भी बदल गई और हिंदू धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ गई उसके बाद शीघ्र ही धर्म संबंधी तुलनात्मक अध्ययन तथा आध्यात्मिक तत्वों के अन्वेषण के लिए जो अनेक नए नए क्लब तथा समितियां स्थापित हुई वे इस बात की स्पष्ट द्योतक है कि दूर पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों का फल क्या हुआ तथा कैसा हुआ आप तो लंदन में वेदांत दर्शन की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय के संस्थापक कहे जा सकते हैं आपके नियमित रूप से व्याख्यान होते रहे जनता भी उन्हें ठीक समय पर सुनने आई तथा उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई निश्चय ही उनका प्रभाव व्याख्यान भवन तक ही सीमित नहीं रहा वरण उसके बाहर भी हुआ आपकी शिक्षाओं द्वारा जनता में जिस प्रीति तथा श्रद्धा का उद्रेक हुआ उसका द्योतक वह भावनापूर्ण मानपत्र है जो आपको लंदन छोड़ते समय वहाँ के वेदांत दर्शन के विद्यार्थियों ने दिया था वेदांताचार्य के नाते आपको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण केवल यही नहीं रहा है कि आप आज धर्म के सत्य सिद्धांतों से गहन रूप से परिचित हैं और न यही कि आपके भाषण तथा लेख इतने सुंदर तथा जोशीले होते हैं वरन इसका कारण मुख्यतः स्वयं आपका व्यक्तित्व तो ही है आपके भाषण निबंध तथा पुस्तकों में आध्यात्मिकता तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं और इसलिए अपना पूरा असर किए बिना वे कभी रह ही नहीं सकते यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इनका प्रभाव यदि और भी अधिक पड़ा है तो उसका कारण है आपका सादा परोपकारी तथा निस्वार्थ जीवन आपकी नम्रता आपकी भक्ति तथा आपकी लगन यहाँ पर जब हम आपकी उन सेवाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो आपने हिंदू धर्म के उदात्त सत्य सिद्धांतों के आचार्य होने के नाते की है तो हम अपना यह परम कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके पूज्य गुरुदेव तथा पथ प्रदर्शक श्री रामकृष्ण परमहंस देव को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें मुख्यतः उन्हीं के कारण हमें आपकी प्राप्ति हुई है अपने अद्वितीय रहस्यमयी अंतर्दृष्टि द्वारा उन्होंने आप में उस दैवी ज्योति का अंश शीघ्र ही पहचान लिया था और आपके लिए उस उच्च जीवन की भविष्यवाणी कर दी थी जिसे आज हम हर्ष पूर्वक सफल होते देख रहे हैं यह वे ही थे जिन्होंने आपकी छिपी हुई दैवी शक्ति तथा दिव्य दृष्टि को आपके लिए खोल दिया आपके विचारों एवं जीवन के उद्देश्यों को दैवी झुकाव दे दिया तथा उस अदृश्य राज्य के तत्वों के अन्वेषण में आपको सहायता प्रदान की भावी पीढ़ियों के लिए उनकी अमूल्य विरासत आप ही हैं हे महात्मन दृढ़ता और बहादुरी के साथ उसी मार्ग पर बढ़े चलिए जो आपने अपने कार्य के लिए चुना है आपके सम्मुख सारा संसार जीतने को है आपको हिंदू धर्म की व्याख्या करनी है और उसका संदेश अनभिज्ञ से लेकर नास्तिक तथा जानबूझकर बने अंधे तक पहुँचाना है जिस उत्साह से आपने कार्य आरंभ किया उससे हम मुग्ध हो गए हैं और आपने जो सफलता प्राप्त कर ली है वह कितने ही देशों को ज्ञात है परंतु अभी भी कार्य का, का काफ़ी अंशशेष है और उसके लिए हमारा देश बल्कि हम कह सकते हैं कि आपका ही देश आपकी ओर निहार रहा है हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रचार अभी कितने ही हिंदुओं के निकट आपको करना है अतः आप इस महान कार्य में संलग्न हो हमें आप में तथा अपने इस तत्कार्य के ध्येय में पूर्ण विश्वास है हमारा जाति धर्म इस बात का इच्छुक नहीं है कि उसे कोई भौतिक विजय प्राप्त हो इसका ध्येय सदैव आध्यात्मिकता रहा है और इसका साधन सदैव सत्य रहा है जो इन चर्म चक्षुओं से परे है तथा जो केवल ज्ञान दृष्टि से ही देखा जा सकता है आप समग्र संसार को और जहां आवश्यक हो हिंदुओं को भी जगा दीजिए ताकि वे अपने ज्ञान चक्षु खोलें इंद्रियों से परे हो धार्मिक ग्रंथों का उचित रूप से अध्ययन करें परम सत्य का साक्षात्कार करें और मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा स्थान का अनुभव करें इस प्रकार की जागृति कराने या उद्बोधन के लिए आपसे बढ़कर अधिक योग्य कोई नहीं है अपनी ओर से हम आपको यह सदैव ही पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस सत्कार्य में जिसका बीणा आपने स्पष्टतः दैवी प्रेरणा से उठाया है हमारा सदैव ही हार्दिक भक्तिपूर्ण तथा सेवारूप विनम्र सहयोग रहेगा परम बंधु हम हैं आपके प्रिय मित्र तथा भक्तगण